धर्म तथा विज्ञान के बीच संबंध की स्वीकृति चार एवेन्यू डी केमोइंस, पेरिस। 12 नवंबर। अब्दुल बहा ने कहा मैंने आपको बहाउल्लाह के कुछ सिद्धांतों के विषय में बतलाया है जैसे कि सत्य की खोज और मानव जाति की एकता अब मैं चौथे सिद्धांत की व्याख्या करूंगा, जो धर्म तथा विज्ञान के बीच की स्वीकृति है सच्चे धर्म और विज्ञान के बीच कोई प्रतिवाद नहीं जब कोई धर्म विज्ञान का प्रतिवाद करता है तो वह मात्र अंधविश्वास बन जाता है जो कुछ भी ज्ञान के प्रतिकूल है वह अज्ञानता है कोई मनुष्य उस बात को तथ्य कैसे मान सकता है जिसे विज्ञान ने असंभव सिद्ध कर दिया हो अपने विवेक के बावजूद यदि वह उसे स्वीकार करता है तो यह विश्वास न होकर केवल अज्ञानतापूर्ण अंधविश्वास है सभी धर्मों के वास्तविक नियम विज्ञान की शिक्षाओं के अनुकूल होते हैं ईश्वर की एकता तर्कसंगत है और यह विचार वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा प्राप्त किए परिणामों के प्रतिकूल नहीं सभी धर्म शिक्षा देते हैं कि हम अवश्य ही सत्कार्य करें उदार शुद्धर दि सत्यप्रिय विधिपालक तथा निष्ठावान बने यह सब यथोचित है और एकमात्र युक्ति सगंध साधन है जिसके द्वारा मानवता उन्नति कर सकती है सभी धार्मिक विधान युक्ति के अनुकूल होते हैं और उन लोगों के लिए उपयुक्त होते हैं जिनके लिए उनकी रचना की जाती है तथा उस युग के लिए भी उपयुक्त होते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया और उस युग के लिए जिस युग में उनका पालन किया जाना होता है धर्म के दो मुख्य भाग होते हैं एक आध्यात्मिक दो व्यावहारिक आध्यात्मिक भाग कदि परिवर्तित नहीं होता ईश्वर के सभी अवतारों और पैगंबरों ने एक ही सच्चाई की शिक्षा दी है और एक ही प्रकार का आध्यात्मिक विधान दिया है उन सब ने केवल एक ही नैतिक संहिता की शिक्षा दी है सत्य का कोई विभाजन नहीं मानव विवेक को उजागर करने के लिए सत्यता के सूर्य ने बहुत सी रश्मियाँ भेजी हैं परंतु प्रकाश सदा एक ही प्रकार का होता है धर्म का व्यावहारिक भाग ऊपरी आकारों तथा रीतियों से और कुछ अपराधों की दंड विधि से संबंध रखता है कानून का यह भौतिक पहलू है तथा लोगों के रीति रिवाजों और आचरण का पथ प्रदर्शन करता है मूसा के समय में दस अपराध ऐसे थे जिनक दंड मृत्यु था जब ईसा आए तो उसमें परिवर्तन कर दिया गया आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत की पुरानी सुक्ति को अपने शत्रुओं से प्रेम करो तुमसे घृणा करने वालों के प्रति सदव्यवहार करो में बदल दिया गया और इस प्रकार पुराने कठोर विधान को प्रेम दया तथा सहिष्णुता के विधान में परिवर्तित कर दिया गया पुराने जमाने में चोरी करने के अपराध में दंडस्वरूप दाया हाथ काट दिया जाता था हमारे आज के युग में इस कानून को इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता आज के युग में अपने बाप को बुरा भला कहने वाले व्यक्ति को भी जिंदा रहने दिया जाता है जबकि पुराने युग में उसका वध कर दिया जाता था आता यह प्रत्यक्ष है कि जबकि आध्यात्मिक विधि में कभी परिवर्तन नहीं होता व्यावहारिक नियमों में समय की आवश्यकतानुसार अवश्य ही परिवर्तन हो धर्म के दोनों पहलुओं में आध्यात्मिक पहलू महान और अधिक महत्वपूर्ण है और यह सदा सर्वदा ऐसा ही होता है यह कभी परिवर्तित नहीं होता कल भी यह ऐसा ही था आज भी ऐसा है और सदा सर्वदा ऐसा ही रहेगा जैसा यह आरंभ में था वैसा ही आज भी है और ऐसा ही हमेशा होगा प्रत्येक धर्म के आध्यात्मिक अपरिवर्तनीय विधान में दिए गए नैतिक प्रश्न तर्क की दृष्टि से सही है यदि धर्म तर्कसंगत औचित्यों के प्रतिकूल हो तो वह धर्म न होकर मात्र परंपरा होगी धर्म तथा विज्ञान दो पंख हैं, जिनमें द्वारा मनुष्य का विवेक ऊंचाइयों में उड़ान भर सकता है जिनमें द्वारा मानव की आत्मा प्रगति कर सकती है केवल मात्र एक ही पंख के साथ उड़ान भरना संभव नहीं यदि मनुष्य केवल मात्र एक ही पंख के साथ उड़ान भरने की कोशिश करेगा तो शीघ्र ही वह अंधविश्वास की दलदल में गिर जाएगा जबकि दूसरी और मात्र विज्ञान के पंख के साथ वह कुछ भी उन्नति नहीं कर सकेगा परंतु भौतिकता की निराशापूर्ण कीचड़ में धंस जाएगा वर्तमान युग के सभी धर्म अंधविश्वासी व्यवहारों में फंस कर रह गए हैं तथा शिक्षा के उन वास्तविक नियमों जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और समय की वैज्ञानिक खोजों दोनों से ही अलग हो गए हैं बहुत से धार्मिक नेता यह सोचने लगे हैं कि धर्म का महत्व मुख्यतः कुछ रूढ़िवादी सिद्धांतों के संकलन का अनुसरण करने और कुछ रीति रिवाजों को व्यवहार में लाने में है इन लोगों को भी ऐसा ही विश्वास दिलाया जाता है कि जिनकी आत्माओं के उपचार करने का वे दावा करते हैं और वे लोग भी ऊपरी आकारों को वास्तविक सच्चाई समझकर बड़ी दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करते हैं भिन्न धर्मों तथा भिन्न धर्मगुटों के इन उपचारों तथा विधियों में अंतर होता है यहाँ तक कि वे एक दूसरे का खंडन करते हैं जिससे असहमति घृणा तथा आपसी फूट अंकुरित होते हैं इन सभी मतभेदों का परिणाम यह होता है कि बहुत से सभ्य लोग यह विश्वास करने लगते हैं कि धर्म तथा विज्ञान एक दूसरे के प्रतिकूल विषय है कि धर्म को किसी प्रकार की चिंतन शक्ति की आवश्यकता नहीं तथा विज्ञान का इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए अपितु अवश्य ही वे एक दूसरे के प्रतिकूल हों इसके दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव यह हुआ की ज्ञान धर्म से दूर होता चला गया है और धर्म केवल मात्र उन धर्म गुरुओं का जो विज्ञान के विपरीत होते हुए भी अपनी पसंद के सिद्धांतों की स्वीकृति पर बल देते हैं अंधा तथा उदासीन अनुसरण मात्र रह गया है। यह मूर्खता है क्योंकि यह पूर्ण प्रत्यक्ष है कि विज्ञान प्रकाश है और ऐसा होने के कारण वास्तव में धर्म ज्ञान का विरोध नहीं करता प्रकाश तथा अंधकार धर्म तथा विज्ञान जैसी सुक्तियों मुहावरों से हम परिचित हैं परंतु धर्म जो विज्ञान के साथ हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चलता स्वयं अंधविश्वास तथा अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है विश्व में फूट तथा मतभेद का बड़ा भाग इन मानव रचित प्रतिरोधों तथा खंडनों के कारण उत्पन्न होता है यदि धर्म विज्ञान के साथ सहमत हो और वे हाथ से हाथ मिलाकर चले तो बहुत सी घृणा और कटुता जो इस समय मानव जाति की दुर्दशा का कारण बनी हुई है का अंत हो जाए विचार कीजिए कि वह क्या वस्तु है जो मानव को सृष्टि के अन्य प्राणियों से विलक्षण बनाती है और उनको एक विशेष प्राणी बनाती है क्या यह उसकी तर्कशक्ति उसका विवेक नहीं धर्म के अध्ययन में क्या उसे इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए मैं आपसे कहता हूँ तर्क तथा विज्ञान की तराजू में प्रत्येक उस वस्तु को तोलिए जो आपके सामने धर्म के रूप में प्रस्तुत की जाती है यदि वह इस परीक्षा में पूरी उतरे तो उसे स्वीकार की लीजिए क्योंकि वह सच्चाई है परन्तु यदि वह इसके अनुकूल न हो तो उसे अस्वीकार कर दे क्योंकि वह अज्ञानता मात्र है अपने आस पास निहारिए और अवलोकन कीजिए कि की आज का संसार किस प्रकार अंधविश्वासो तथा बाह्य आकारों आडम्बरों में डूबा हुआ है कुछ लोग स्वयं अपनी कल्पना की उपज की उपासना करते हैं वे अपने लिए एक काल्पनिक भगवान की रचना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं जबकि उनके सीमित दिमाग की रचना सभी गोचर तथा अगोचर वस्तुओं का असीम तथा सर्वशक्तिमान सृष्टा नहीं हो सकती अन्य लोग सूर्य वृक्षों अथवा पत्थरों की पूजा करते हैं अतीत में ऐसे भी लोग थे जो समुद्र मेघ और यहाँ तक कि मिट्टी की भी पूजा करते थे आजकल लोगों में ऊपरी बनावटों आडम्बरों तथा रीति रिवाजों के प्रति इतना श्रद्धापूर्ण लगाव उत्पन्न हो गया है कि वे विधि के किसी विषय या किसी विशेष प्रथा पर झगड़ा कर बैठते हैं यहाँ तक कि हर ओर से उगता देने वाले तर्क तथा बेचैनी की बातें सुनाई देने लगती हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बुद्धि क्षीण है और उनकी तर्क शक्तियों का विकास नहीं हुआ परंतु ऐसे लोगों में समझने बुझने की क्षमता न होने के कारण धर्म की शक्ति तथा धर्म की ताकत पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए एक छोटा बच्चा प्रकृति पर शासन करने वाले नियमों को नहीं समझ सकता परंतु इसका कारण उस बच्चे का अप्रिपक् विवेक है जब वह बड़ा हो जाएगा और शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेगा तो वह भी अनंत यथार्थों को समझने लगेगा बच्चा इस यथार्थ को नहीं समझता कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है परन्तु जब उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है तो यह सत्य उस पर प्रत्यक्ष और साफ़ हो जाता है चाहे कुछ व्यक्तियों का विवेक यथार्थता को समझने में अत्यंत निर्बल या बिल्कुल ही कच्चा क्यों न हो फिर भी धर्म के लिए विज्ञान के प्रतिकूल होना असंभव है ईश्वर ने धर्म तथा विज्ञान को हमारी सूझबूझ के लिए एक मापदंड के तुल्य बनाया है सावधान ऐसा न हो कि आप ऐसी अद्भुत शक्ति के प्रति असावधानी बरतें सभी वस्तुओं को इस तराजू में तोलें जिस किसी को भी बोधशक्ति प्राप्त है उसके लिए धर्म एक खुली पुस्तक की भांति है परंतु तर्कशक्ति तथा विवेक से वंचित किसी व्यक्ति के लिए ईश्वर के दैवी यथार्थ को समझ सकना कैसे संभव हो सकता है अपने सभी विश्वासों का विज्ञान के साथ समन्वय करें इसका कोई विरोध नहीं हो सकता क्योंकि सच्चाई केवल एक ही है अंधविश्वासों रूढ़िवादों तथा अविवेकपूर्ण हटधर्मी से मुक्त धर्म जब विज्ञान के साथ एकरूपता दिखाएगा तो अपने बहाव के वेग से सभी प्रकार के युद्धों असहमतियों मतभेदों और संघर्षों को बहा ले जाएगा और तब सारी मानव जाति प्रभु प्रेम की शक्ति में संगठित हो जाएगी